एनोशोटॉक क्रांति सूत्र नंबर फोर तीन सूत्रों पर हमने बात क्रांति की दिशा में पहला सूत्र था सिद्धांतों से शास्त्रों से मुक्ति क्योंकि जो किसी भी तरह की मानसिक कारागृह में बंद है वो जीवन की सत्य की खोज की यात्रा नहीं कर सकता है और वे लोग जिनके हाथों में जंजीरें हैं उतने बड़े गुलाम नहीं हैं जितने वे लोग जिनकी आत्मा पर विचारों की जंजीरें हैं वादों सिद्धांतों संपदाओं की जंजीरें आदमी की असली गुलामी मानसिक दूसरे दिन दूसरे सूत्र पर बात की है भीड़ की आंखों में अपने प्रतिबिंब से बचने की पब्लिक ओपिनियन वह दूसरी जंजीरें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 अगर उन्होंने काम को सेक्स को दबाया तो कामुक हो जाएंगे जिसको आदमी दबाता है वही हो जाता है ये कल तीसरे सूत्र की बात की आज चौथे सूत्र की बात करी इसके पहले कि हम चौथे सूत्र को समझें दमन के संबंध में प्रास्तविक रूप से कुछ समझने वाले मनुष्य को पता ही नहीं चलता जन्म के बाद कब दमन शुरू हो गया है हमारी सारी शिक्षा सारी संस्कृति सारी सभ्यता दमनवादी है जगह जगह मनुष्य पर रोक है क्रोध तो क्रोध मत करो लेकिन कोई नहीं समझाता कि अगर क्रोध नहीं किया तो क्रोध भीतर तरक जाएगा उसका क्या होगा अगर क्रोध को पी गए तो वो खून में मिल जाएगा हड्डी तक उतर जाएगा उस क्रोध का क्या होगा क्रोध को दबा लेने से क्रोध का अंत नहीं होता दबा हुआ क्रोध भीतर प्राणों में प्रविष्ट हो जाता निकला हुआ क्रोध है थोड़ी देर का होता दबा हुआ क्रोध जीवन भर के लिए साथी हो जाता, क्रोध को दबाया कि पूरा व्यक्तित्व क्रोध से भर जाता है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 हमने वे नाव को खेते रहे सुबह की ठंडी हवाएं आईं तब बोश आया थोड़ा किसी ने पूछा कहाँ आ गए होंगे अब तक हम आधी रात तक हमने यात्रा की है न मालूम कितनी दूर निकल आए हों उतर के कोई देख ले किस दिशा में चल पड़े हैं कहाँ पहुंच गए हैं जो उतरा था वो उतर के हंसने लगा और उसने कहा कि दोस्तों तुम भी उतर आओ हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं हम वही खड़े हैं जहाँ रात नाव खड़ी वे बहुत हैरान हुए रात भर उन्होंने पतवार चलाई थी और वहीं खड़े थे उतर उतरकर देखा तो पता चला नाव की जंजीरें किनारे से बंधी रह गई थी उन्हें वे फुलना भूल गई जीवन भी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 निश्चित ही जो उन्होंने कहा है उसे उन्होंने जाना होगा लेकिन दूसरे का ज्ञान किसी और दूसरे का ज्ञान नहीं बनता है नहीं बन सकता है कृष्ण जो जानते हैं जानते होंगे हमारे पास कृष्ण का शब्द भी आता है कृष्ण का सत्य नहीं मैंने सुना है एक कवि समुद्र की यात्रा कर गया जब वो सुबह समुद्र के तट पर जागा इतनी सुंदर सुबह थी इतना सुंदर प्रभात था पक्षी गीत गाते थे वृक्षों पर सूरज की किरणें नाचती थीं लहरों पर तो लहरें उछलती थीं, हवाएं ठंडी थीं, फूलों की सुबास थी वो नाचने लगा उस सुंदर प्रभात में और फिर उसे याद आया कि उसकी प्रेसी तो एक अस्पताल में बीमार पड़ी काश वो भी आज यहां होती लेकिन वो तो नहीं आ सकती वो तो बिस्तर से बंधी है उसके तो उठने की कोई संभावना नहीं तो उस कवि को सूझा कि फिर मैं ये करूं समुद्र की इन ताजी हवाओं को इन सूरज की नास्ति किरणों को इस संगीत को इस सुबहस को एक पेटी में बंद करके ले जाऊं और अपनी प्रेस्टी को कहू देख कितनी सुंदर सुबह से एक टुकड़ा तेरे लिए ले आया वो गांव गया और एक पेटी खरीद के लाया बहुत सुंदर पेटी उस पेटी में उसने समुद्र के किनारे खोलकर हवाएं भर ली सूरज की नाच की किरणें भर ली सुगंध भर ली उस सुबह का एक टुकड़ा उस पेटी में बंद करके ताला लगा की सब रंग रंग्र बंद कर दी कि कहीं से वो सुबह बाहर न निकल और उस पेटी को अपने पत्र के साथ अपनी प्रेसी के पास भेजा कि सुबह का सुंदर एक टुकड़ा एक जिंदा टुकड़ा आगर के किनारे का तेरे पास भेजता हूं नाच उठेगी तू, आनंद से भर जाएगी ऐसी सुबह मैंने कभी देखी नहीं उस प्रेसी के पास पत्र भी पहुंच गया पेटी भी पहुंच गई पेटी उसने खोली लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी ना न सूरज की किरणें न हवाएं थी न कोई सुवास थी वो पेटी तो बिल्कुल खाली थी निहायत खाली थी उसके भीतर तो करूंगे भी ना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 गीता में कुरान में बाइबल में हमारे पास पेटियां आ जाती हैं शब्द आ जाते हैं लेकिन जो भेजा था वो पीछे छूट जाता है वो हमारे पास नहीं फिर हम इन्हीं पेटियों को सिर पर ढोए हुए घूमते रहते हैं कोई गीता को लेकर घूम रहा है कोई कुरान को कोई बाइबल को और चिल्ला रहा है कि सत्य मेरे पास है मेरी किताब में सत्य किसी भी किताब में न है न हो सकता है सत्य किसी शब्द में न है न हो सकता है सत्य तो वहां है जहां सब शब्द छीण हो जाते हैं और गिर जाते हैं जहां चित्त मौन हो जाता है निर्विचार वहां है सत्य न वहां कोई शास्त्र जाता है न कोई सिद्धांत जाता है इसलिए जो सिद्धांतों शास्त्रों की खूटियों से बने हैं, वे कभी जीवन के तागत के तत्पर में नहीं जा रहा ये मैंने पहले सूत्र में कहा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 हम देखते हैं कि भीड़ क्या कह रही है भीड़ क्या मान रही है जो आदमी भीड़ को देख के जीता है वो अपने बाहरी भटकता रह जाता है क्योंकि भीड़ बाहर है जिस आदमी को भीतर जाना है उसे भीड़ से आंखें हटा लेनी पड़ती हैं और अपनी तरफ जहां वो अकेला है उस तरफ आंखें ले जानी पड़ती लेकिन हम सब हम सब भीड़ से बंधे हैं भीड़ की खोटी से बंधे हैं मैंने सुना है एक सम्राट था और उस सम्राज के दरबार में एक दिन एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि महाराज आपने सारी पृथ्वी जीत ली लेकिन एक चीज की कमी है आपके पास। उस सम्राज ने कहा कमी कौन सी है कमी जल्दी बताओ क्योंकि मैं तो बेचैन हुआ जाता हूं मैं तो सोचता था सब मैंने जीती है उस आदमी ने कहा आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूं सम्राट ने कहा देवताओं के वस्त्र तो कभी ना देखे ना सुने कैसे लाओगे उस आदमी ने कहा लाना ऐसे तो बहुत मुश्किल क्योंकि पहले तो देवता बहुत सरल आजकल हिंदुस्तान के सब राजनीतिक मर्ग स्वर्गी हो गए हैं वहां बड़ी बेईमानी बहुत करप्शन सब तरह से शुरू हो गई हिन्दुस्तान के राजनीतिक मर्ग के सब स्वर्गी हो जाते नरक में तो कोई जाता नहीं हालांकि कोई राजनीतिक स्वर्ग में नहीं जा सकता और अगर राजनीतिक जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे उस दिन स्वर्ग भले आदमियों के रहने योग जगह न रह जाएगी लेकिन होते तो सभी स्वर्गी हैं तो उसने कहा कि जब से ये सब पहुंचने लगे हैं वहां बड़ी मुश्किल हो गई बहुत रुष्पत चल पड़ी है वहां लाने भी पड़ेंगे अगर देवताओं के वस्त तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे उस तो सम्राट ने कहा करोड़ों रुपए, उस आदमी ने कहा कि दिल्ली में जाइए तो लाखों खर्च हो जाते हैं तो तो स्वर्ग तो करोड़ों रूपये खर्च हो जाएंगे चपरासी भी वहां करोड़ों से नीचे की बात नहीं करता है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 दरबारियों ने कहा यह आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है देवताओं को वस्त्र कभी सुने हैं आपने राजा ने कहा लेकिन धोखा देके ये जाएगा कहां नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया और उस आदमी को मैल में बंद कर दिया वो रोज कभी करोड़ कभी दो करोड़ रुपए मांगने लगा छह महीने में उसने अरबों रुपए मांग लिए लेकिन राजा ने का कोई फिक्र नहीं जाएगा कहां ठीक छह महीने पूरे हुए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 ट लेकिन मन में सोचा कि मेरा बाप धोखा दे गया पगड़ी दिखाई तो नहीं पड़ती है लेकिन वो भीतर की बात अब भीतर रखनी उचित थी दरबारियों ने भी देखा गर्दने बहुत ऊपर उठाई आंखें साफ की लेकिन पगड़ी नहीं थी लेकिन सबको दिखाई पड़ने लगी सब दरबारी आगे बढ़कर कहने लगे महाराज ऐसी पगड़ी कभी देखी नहीं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 झूठ की यात्रा बड़ी खतरनाक है पहले कदम पर कोई रुक जाए तो रुक जाए फिर बाद में रुकना बहुत मुश्किल होता है अब उसने भी सोचा है कि इतनी दूर चल ही आए और अब इंकार करना तो आधे नंगे भी हो गए और पिता भी गए बहुत गड़बड़त जो कुछ होगा होगा उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया लेकिन सारा दरबार कह रहा था कि महाराज धन अद्भुत वक्त से दिव्य वक्त है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 अब आप चल के रस्ते सवार हो जाइए लाखों लाखों जन भीड़ लगाए खड़े हैं उनकी आंखें तरस रही हैं वस्त्रों को देखना राजा ने कहा क्या कहा अब तक महल के भीतर थे अपने ही लोग थे महल के बाहर सड़कों पर लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा, घबराई मत जिस तरकीब से यहां सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे उसी तरकीब से वहां भी सबको दिखाई पड़ेगी आपके रथ के पहले ही डूडी पीट दी जाएगी सारे नगर में तो ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ते हैं जो अपने बाप से पैदा हुआ है आप घबराइये मत अब जो हो गया हो गया आप चलिए राजा समझते गया कि वो बिल्कुल नंगा है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे लेकिन अब कोई भी अर्थ न था जाके बैठ गया सिंहास जाके बैठ गया रथ पर स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा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 फिर मन में ये भी शक होता है कि जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे नहीं इतने लोग गलत क्यों कहेंगे लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि ये इतने लोग अलग अलग उतनी ही हैसियत के हैं जितनी हैसियत का मैं ये इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं ये एक एक आदमी ही है आखिर में मेरे ही जैसा जैसा मैं कमजोर हूँ वैसा ही ये कमजोर है ये भीड़ से डर रहा है मैं भीड़ से डर रहा हूँ जिससे हम डर रहे हैं वो कहीं है ही नहीं एक, एक आदमी का समूह खड़ा हुआ है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 और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी माताओं की वजह से पिताओं को उनसे डरना पड़ता था उनको लाना पड़ा था वो कंधों पर सवार होकर आ गए उन बच्चों ने देखते से कहा अरे राजा नंगा है उनके बाप ने कहा चुप मादान अभी तुझे अनुभव नहीं है इसलिए नंगा दिखाई पड़ता है ये बातें बड़े गहरे अनुभव की हैं अनुभवियों को दिखाई पड़ती है जब उम्र तेरी बढ़ेगी तुझको भी दिखाई पड़ने लगेगी ये उम्र से आता है ज्ञान उम्र से दुनिया में कोई ज्ञान कभी नहीं आता उम्र के भरोसे मत बैठे रहना उम्र से बेईमानी आती है चालाकी आती है कनिंगनेस आती उम्र से ज्ञान कभी नहीं आता लेकिन सब चालाक लोग ये कहते हैं कि उम्र से ज्ञान आटे कहने लगे कि आप कहते हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं बस हां हमें दिखाई पड़ रहे हैं उनके पिताओं ने कहा बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं हम अपने ही बाप से पैदा हुए हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको दिखाई ना पड़ रहे और तुम अभी बच्चे हो ना समझो भोले हो अभी तुम्हें समझ नहीं जिन बच्चों को सत्य दिखाई पड़ा था उन्हें भीड़ के भय का कोई पता नहीं था इसलिए दिखाई पड़ा था बड़े होंगे भीड़ से भयभीत हो जाएंगे फिर उनको भी बस दिखाई पड़ने लगते ये भीड़ डराए हुए हैं चारों तरफ से एक एक आदमी को इसलिए जीसस ने कहा है एक बाजार में वो खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे परमात्मा के दर्शन को कौन उपलब्ध हो सके तो जीसस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक छोटे से बच्चे को उठाकर ऊपर कर लिया और कहा कि जो इस बच्चे की करें क्या मतलब रहा होगा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 और भीड़ बड़ी अद्भुत चीज है उसकी बड़ी अनजानी ताकत चारों तरफ से जकड़े हुए का। इसलिए दूसरा सूत्र मैंने कहा कि जिन्हें जीवन के सत्य की तरफ जाना है भीड़ की खूंटी से मुक्त हो जाए ये मतलब नहीं कि आप भीड़ से भाग जाएं, भागेंगे कहां भीड़ सब जगह है कहां तो भागेंगे जहां जाएंगे वहीं भीड़ है और अभी तो थोड़ी बहुत पहाड़ियां बच गई हैं जहां भाग भी सकते हैं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 जंगलों में पहाड़ों में कोई मतलब नहीं है भीड़ वहां भी बहुत सूक्ष्म रूप में पीछा करती है एक आदमी साधु हो जाता है भाग जाता है जंगल में जंगल में बैठा है उससे पूछिए आप कौन हो कहता मैं हिंदू हूं भीड़ पीछा कर रही हूं अब तुम हिंदू कैसे हो तुम जब छोड़ के भाग आए तो तुम हिन्दू कैसे रह गए अभी तक आदमी नहीं हुए आदमी होना बहुत मुश्किल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 लेकिन बचपन से जो भीड़ सिखा देती जो कंडीशनिंग जो चित्र को संस्कारित करती है वो जीवन भर पीछा करती है, हैं दम तक पीछा करती है। एक सज्जन बहुत बड़े विचारशील आदमी है उनका नाम नहीं दूंगा, क्योंकि किसी का नाम देना इस मुल्क में ऐसा खतरनाक है जिसका कोई हिसाब नहीं किसी का नाम ही नहीं लिया जा सकता अंधेरे में बात करनी पड़ती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 कि व्यक्ति का आविर्भाव हो जाए भीड़ से मुक्त चित्त ऊपर उठा, भीड़ छूट जाए भीतर अंतर में चित्त में जो आदमी अपने चित्त की वृत्तियों को दबाता है वो जिन वृत्तियों को दबाता है उन्हीं से बंध जाता है जिस से बंधना हो उसी से लड़ना शुरू कर देना दोस्त से उतना गहरा बंधन नहीं होता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 इसलिए दोस्त कोई भी सुन लेना दुश्मन थोड़ा सोच विचार के सुनना चाहिए क्योंकि उनसे 24 घंटे साथ रहना पड़ा दोस्त कोई भी चल जाता है एरा गा का खागा कोई भी चल जाता है लेकिन दुश्मन दुश्मन के साथ हमेशा रहना पड़ता है ये मैंने तीसरे सूत्र में कहा कि दमन भूल के मत करना क्योंकि दमन अच्छी चीजों की तो कोई करता नहीं दमन करता है बुरी चीजों और जिनका दमन करता है जिनसे लड़ता है उन्हीं से गठबंधन हो जाता है उन्हीं के साथ फेरा पा जाता है जिस चीज को हम दबाते हैं उसी से जकड़ जाते हैं मैंने सुना है एक होटल में एक रात एक आदमी में हुआ लेकिन होटल के मैनेजर ने कहा जगह नहीं आप कहीं और चले जाएं एक ही कमरा खाली है और वह हम देना नहीं चाहते उसके नीचे सज्जन ठहरे हुए हैं अगर ऊपर जड़ी खड़बड़ हो जाए आवाज हो जाए कोई जोर से चल दे तो उनसे झगड़ा हो जाता तो जब से उसको तो पिछले मेहमान ने खाली किया है हमने तय किया कि अब खाली ही रखेंगे जब तक नीचे के सज्जन विदा नहीं लेते कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनके आने की राह देखनी पड़ती कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनकी जाने की राह देखनी पड़ती और दूसरे तरह के ही सज्जन ज्यादा होते हैं पहले तरह के सज्जन तो बहुत मुश्किल हैं जिनकी आमी की राहुल उस मेरे जन नेता की क्षमा करिए हम उनकी जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो चले जाएं, तब आप आइए। उस आदमी ने कहा आप हैरान घबराए ना मैं सिर्फ दो चार घंटे ही रात सोऊंगा दिन भर बाजार में काम करना है रात दो बजे लौटूंगा सो जाऊंगा सुबह छह बजे उठ तो गाड़ी पकड़ने लगी अब नींद में उनसे कोई झगड़ा होगा इसकी आशा नहीं है नींद में चलने की मेरी आदत भी नहीं है और कोई गड़बड़ नहीं मैं सो जाऊंगा आप फिक्र न करें मैंने जरमान गया वो आदमी दो बजे रात लौटा थका मांदा दिन भर के काम के बाद बिस्तर पर बैठ बैठकर उसने जूता खोल के नीचे पटका तब उसे ख्याल आया कि कहीं नीचे के मेहमान की जूते की आवाज सुनी न खुल जाए उसने दूसरा जूता धीरे से निकाल के रफते हुए तो गया घंटे भर बाद नीचे के मेहमान ने दफ्तक दी कि सज्जन दरवाजा खोलिए वो बहुत हैरान हुआ कि घंटा भर मेरी नींदी होती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 लेकिन जितना मैंने हटाने की कोशिश की दूसरा जूता मेरी आंखों में झूलने लगा आंख बंद करता हूं जूता लगता दिखता आंख खोलता हूं बड़ी बेचैनी हो गई नींद आनी मुश्किल हो गई धक्का देने लगा बहुत समझाया कि कैसा पागल है तू, किसी के जूते सपने को क्या मतलब चाहे जूता पहन के सो रहा हो सोने दो जो जाए करने दो उसे लेकिन जितना मैंने मन को समझाया दबाया लड़ा उतना ही वो जूता बड़ा होता गया और सिर को घूमने लगा अपने अपनी खोपड़ी की तलाश अगर आदमी करे तो पाएगा कि दूसरों के जूते वहां घूम रहे जिनसे कुछ लेना देना नहीं लड़े ये खतरा हुआ उस आदमी ने कहा क्षमा करी इसलिए मैं पूछने आया पता चल जा तो मैं सो जाऊं शांति से झगड़ा बंद हो जो उस आदमी के साथ हुआ वो सबके साथ होगा सप्रेसिव माइंड दमन करने वाला चित्र हमेशा व्यर्थ की बातों में उलझ जाता है सेक्स को दबाओ और 24 घंटे सेक्स का जूता सिर पर घूमने लगे क्रोध को दबाओ और 24 घंटे क्रोध कामों में घुस के चक्कर काटने लगेगा। और एक तरफ से दबाओ और दूसरी तरफ से निकलने की चेष्टा होगी क्योंकि प्रत्येक वृत्ति एक ऊर्जा है एनर्जी है आप दबाओगे एनर्जी को तो वो कहीं से निकलेगी एक झरने को आप इधर से दबा दो वो दूसरी तरफ से पूछते बहेगा उधर से दबाओ किसी तरफ से बहेगा झरना है तो दबाने से काम नहीं हो सकता एक आदमी दफ्तर में उसका मालिक कुछ बेहूदी बातें कह दे और मालिक बेहूदी बातें कहते हैं नहीं तो मालिक होने का मजा ही खत्म मजा क्या है मालिक होने में किसी से बेहूदी बातें कह सकते हैं और वो आदमी यह भी नहीं कह सकता कि आप बेहूदी बातें कहते और फिर मालिक बेहूदी बातें कहे या ना कहे नौकर को मालिक की सब बातें बेहूदी मालूम पड़ती हैं नौकर होने इतनी बेहूदगी है कि अब और जो भी कुछ कहा जाए वो बेहूदगी मालूम पड़ती है अगर मालिक या बात जोर से बोलता है क्रोत की बातें कहता है तो भी नौकर को खड़े होकर मुस्कुराना पड़ता है भीतर आग लग रही है कि गर्दन दबा दे ऐसा कौन नौकर होगा जिसको मालिक की गर्दन दबाने का ख्याल ना आता हो आता है जरूर आता है आना भी चाहिए नहीं तो दुनिया बदलेगी भी नहीं मगर ऊपर से मुस्कुराहट और फैला देगा छ इंच और कहेगा कि बड़ी अच्छी बातें कह रहे बड़े वेद वचन बोल रहे हैं बड़ी वाणी आपकी मधुर है उपनिषद के ऋषि भी क्या बोलते होंगे ऐसी बात धन्यवाद क्या आपके अमृत वचन मेरे ऊपर गिरे बीत रात जल रही है दबा लेगा क्रोध को निशन क्रोध को दबा के कितनी देर चल सकते हो साइकिल चलाएगा तो पैडल जोर से चलेगा कार ड्राइव करेगा तो कार एकदम साठ से स्वत भागने लगेगी वो जो क्रोध दबाया सब तरफ से निकलने की कोशिश करेगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आदमी के क्रोध की कोई समझ पैदा हो सके तो अमेरिका के एक्सीडेंट 50 प्रतिशत कम हो जाएंगे वो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सड़क की वजह से कम हो रहे हैं दिमाग की वजह से ज्यादा हो रहे हैं आपको पता है जब क्रोध में साइकिल चलाते तो किस तरह चलती साइकिल एकदम हवा लग जाती है फिर कोई नहीं दिखाता ऐसा मालूम पड़ता रास्ता खाली है एकदम और सामने कोई आ जाए तो औरा ऐसा मन होता है कि टकरा दो जोर से क्योंकि वो भीतर जो टकरावट हाँ चल गई वो आदमी तेजी से ते साईकिल चलाता हुआ घर पहुंचे रास्ते में दो चार बार बचेगा टकराने से क्रोध और भारी हो जाए अब जाके वो घर प्रतीक्षा करेगा कि कोई मौका मिल जाए पत्नी की गर्दन दबा पत्नी बड़ी सरल चीज है वो है ही इसलिए कि तो आप घर आइए उसकी गर्दन दबाइए उसका मतलब क्या है उसका उपयोग क्या है और उसका असली उपयोग यह है कि जिंदगी भर का जो कुछ आपके ऊपर गुजरे वो जाके पत्नी पर रिलीज करिए उसको निकाल निकालिए घर पहुंचते से सब गड़बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी पत्नी जिसको कल रात ही आपने कहा था कि तू बड़ी सुंदर एकदम मालूम पड़ेगी कि ये सूट नखा कहां से आती है साफ खत्म हो जाएगा फिल्म की अभिनेत्रियां याद आएंगी कि सौंदर्य उसको कहते हैं ये औरत रोटी जली हुई मालूम पड़ेगी सब्जी में नमक नहीं मालूम पड़ेगा सब गड़बड़ मालूम पड़ेगा घर अस्त व्यस्त घूमता हुआ मालूम पड़ेगा टूट पड़ेंगे उस पर कल भी रोटी ऐसी ही थी क्योंकि कल भी पत्नी यही थी कल भी पत्नी यही थी जो आज लेकिन आज सब बदला हुआ मालूम पड़ेगा वो जो भीतर दबाया है वो निकलने के लिए मार्ग खोज रहा है और ध्यान रहे जैसे पानी ऊपर की तरफ नहीं चलता ऐसे क्रोध भी ऊपर की तरफ नहीं चलता पानी भी नीचे की तरफ उतरता है क्रोध भी नीचे की तरफ उतरता है कमजोर की तरफ उतरता है ताकतवर की तरफ नहीं उतरता मालिक की तरफ नहीं चढ़ सकता है क्रोध चढ़ाना हो तो बड़े पंप लगाना जरूरी है कमिज्म वगैरह के पंप लगाओ सब चढ़ सकता है मालिक की तरफ नहीं तो नहीं चढ़ सकता पत्नी की तरफ एकदम उतर जाता है और पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि पति परमात्मा है ये पति लोग ही समझा रहे हैं पत्नियों को कि हम परमात्मा हैं बड़े मजे की बातें दुनिया में चल रही हैं और कोई स्त्री नहीं कहती कि महाशय आप और परमात्मा आप ही परमात्मा है तो परमात्मा पर भी शक पैदा हो जाएगा अगर आप ही परमात्मा आपकी इज्जत नहीं बढ़ती परमात्मा होने से परमात्मा की इज्जत घटती है आपके होने से कृपा करके परमात्मा को बाईस इज्जत जीने दो आप परमात्मा मत बनो लेकिन कोई स्त्री नहीं कहेगी स्त्री के पास फिजूल की बकवास करने के लिए बहुत ताकत है लेकिन बुद्धिमत्ता की एक बात स्त्री से नहीं निकल सकती परमात्मा की तरफ से तो क्रोध नहीं किया जा सकता उसको भी राह देखनी पड़ेगी आग लग जाएगी उसके भीतर भी बच्चे की रास्ता बच्चे का रास्ता देखना पड़ेगा कि आओ बेटा आज तुम्हारा सुधार किया जाए उस बेचारे को पता नहीं वो अपना नाश्ता हुआ अपना बस्ता हुआ स्कूल से चला आ रहा उसको पता ही नहीं कि वो कहां जा रहा है उधर मां तैयार है प्रतीक्षा कर रही सुधार का जितने लोग सुधार की प्रतीक्षा करते हैं ध्यान रखना भीतर कोई क्रोध है जिसकी वजह से सुधार की आयोजना चलती जिनके अपने बेटे नहीं होते वो अनाथालय ले, खोल लेते जिनका अपना घर नहीं होता वो आश्रम बना लेते हैं लेकिन सुधार करते जिनको कोई नहीं मिलता वो समाज की कोई भी तरकीब निकाल के सुधार करने में लग जाते हैं भीतर क्रोध है भीतर आग है किसी को तोड़ने मरोड़ने बदलने की इच्छा है वो बच्चा हाथी से फंस जाए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 तो उनकी पिटाई कब होती जब माँ बाप में तग चलता है तब माँ बाप लड़ते हैं बच्चे पिटते हैं इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते उनके घर में बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि पिटने के लिए कोई कामन इनिमी नहीं।, नहीं किसको पीटो सिर्फ अगर ऐसा ना हो तो प्लेटें टूट जाती हैं रेडियो गिर जाता है फिर दूसरे उपाय खोजने पड़ते हैं आपको मालूम होगा भली मां की प्लेट कब टूटती है और पत्नियों को भी मालूम कि कब एकदम हाथ से प्लेट छूटने लगती है। लेकिन बच्चा पिटेगा, बच्चा क्या कर सकता है माँ के लिए क्या कर सकता है माँ के प्रतिक्रोध कैसे करे अगर माँ के प्रतिक्रोध करना है तो जरा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पंद्रह बीस साल बहुत लंबी प्रतीक्षा है जब एक औरत और आ जाए पीछे ताकत देने को क्योंकि किसी भी औरत से लड़ना हो तो एक औरत का साथ जरूरी नहीं तो हार निश्चित औरत से औरत ही लड़ सकती आदमी नहीं लड़ राज देखनी पड़ेगी लेकिन वो बहुत लंबा वक्त है, और वक्त देखना पड़ेगा कि जब मां बूढ़ी हो जाए क्योंकि तब पांसा बदल जाएगा अभी मां ताकतवर है बच्चा कमजोर है तब बच्चा ताकतवर होगा मां कमजोर हो जाएगी वो जो बूढ़े मां बाप को बच्चे सताते हैं वो डिलेड रिवेंट लंबी प्रतीक्षा करता हुआ स्रोत और जब तक माँ बाप बच्चों को सताते रहेंगे तब तक बूढ़े माँ बापों को सावधान रहना चाहिए बच्चे उनको सताएंगे ठीक वो बहुत लंबी बात है उतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती क्रोध इतनी देर के लिए को राजी नहीं हो सकता फिर बच्चा क्या करे जाएगा अपनी गुड़िया की टांग तोड़ देगा किताब पाड़ देगा कुछ करेगा जो भी वो कर सकता है वो करेगा दबाया हुआ क्रोध इतने रास्ते लेगा इतनी तकलीफों में डालेगा इतनी मुश्किलों में उछा देगा दबाया हुआ अहंकार नए नए रास्ते खोज लेगा दबाया हुआ लोभ नए नए रास्ते खोजेगा मैं एक सन्यासी के पास सन्यासी मुझसे बार बार कहने और सन्यासियों के पास विचारों के पास और कुछ कहने को होता ही नहीं धनपति के पास जाइए तो वो अपने धन का हिसाब बताता है कि इतने करोड़ थे अब इतने करोड़ हो गए मकान की मंजिला था सात मंजिला हो गया पंडितों के पास जाइए तो वो अपना बताते हैं कि अभी एमए है अब पीएचडी भी हो गए अब बिलीस भी हो गए अब ये हो गए वो हो गए पांच किताबें छपी थी पंद्रह छप गई वो अपना बताएंगे त्यागी सन्यासी क्या बताए वो भी अपना हिसाब रखता है त्याग का वो मुझसे रोज रोज कहने लगे मैंने लाखों रूपये की लात मार दी वो तो सबसे कहते होंगे चल चलते वक्त मैंने पूछा कि महाराज ये लात मारी कब कहने लगे कोई पैंतीस साल हो गए मैंने कहा लात ठीक से लग नहीं पाई नहीं तो पैंतीस साल तक याद रखने की क्या जरूरत है पैंतीस साल बहुत लंबा वक्त थे और बिचारी लाख मार दी मार दी खत्म करो अब इसकी पैंतीस साल याद रखने की क्या जरूरत है लेकिन वो अखबार की कटिंग रखे हुए थे अपनी फाइल में जिसमें छपी थी पैंतीस साल पहले यह खबर कागज पुराने पड़ गए थे पीले पड़ गए थे लेकिन मन को बड़े राहत देते होंगे दिखाते दिखाते गंदे हो गए थे अक्षर समझ में नहीं आते थे लेकिन उनको तृप्ति हो जाती होगी पच्चीस साल से पहले उन्होंने लाखों रूपये को तो लात मारी मैंने उनसे देखा लात ठीक से लग जाती तो रुपए भूल जाए लाख ठीक से लगी नहीं लाख लौट के वापस आ गई पहले अकड़ रही होगी कि मेरे पास लाखों रुपए हैं अहंकार रहा होगा सड़क पर चलते होंगे तो भोजन की कोई जरूरत न रही होगी बिना भोजन के भी चल जाते होंगे ताकत गर्मी रही होगी भीतर लाखों रुपए मेरे पास फिर लाखों को छोड़ दिया सबसे अक्ल दूसरी आ गई होगी कि मैंने लाखों को लात मार दी मैं कोई साधारण आदमी हूं और पहली अक्ल से दूसरी अक्ल ज्यादा खतरनाक पहले अहंकार से दूसरा अहंकार ज्यादा सूक्ष्म दबाया हुआ अहंकार वापिस लौटाया अब वो और बारीक होकर आया है कि तुम पहचान न जाना जो भी आदमी चित्र के साथ दमन करता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म उन धनों में उलझता चला जाता है इसलिए मैंने तीस तरह सूत्र कहा दमन से सावधान रहना दमन करने वाला आदमी रुग्ण हो जाता है अस्वस्थ हो जाता है बीमार हो जाता है और दमन का अंतिम परिणाम विक्षिपता है मेरे ये तीन बातें मैंने इन तीन जनों में कहेंगी आज चौथी बात और अंतिम बार आप जो मैं और वो ये फिर क्या करें न शास्त्र को मांगो न समाज को न नीति शास्त्र को जो कहता है कि दबाओ दमन करो लड़ो फिर क्या करें एक ही बात एक छोटा सा सूत्र छोटा है सूत्र है लेकिन बड़ी विस्फोट की बड़ी एक्सप्लोजन की शक्ति है उसमें जिससे छोटे से अणु में इतनी ताकत है कि सारी तक को नष्ट कर दे ऐसी उस छोटे से सूत्र में शक्ति है इन तीनों जंजीरों से मुक्त होने के लिए एक ही सूत्र है और वो सूत्र है जागरण जागना अवेयरनेस ध्यान अमूर्चा होश माइंडफुलनेस कोई भी नाम नहीं जागो एक ही सूत्र है छोटा सा उन सिद्धांतों के प्रति जागो जो पकड़े हुए हैं और जागते ही उन सिद्धांतों से छुटकारा शुरू हो जाए क्योंकि सिद्धांत आपको नहीं पकड़े हैं आप उन्हें पकड़े हुए हैं और जैसी आप जागे और आपको लगा कि अजीब बात है गुलाम मैं बना हूं और गुलामी की जंजीर मेरी ही अपने हाथ में है फिर छूटने में देर नहीं लगती पहला जागरण चित्त के सिद्धांतों वादों संप्रदायों धर्मों गुरुओं महात्माओं के प्रति जिनको हम जोर से पकड़े हुए हैं कुछ भी नहीं है हाथ में पूरी राख है शब्दों की लेकिन जोर से पकड़े हुई कभी हाथ खोल के भी नहीं देखते डर लगता है कि कहीं देखा और कुछ न पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसे गौर से देखना जरूरी है कि मैं किस किस चीजों से जकड़ा हुआ हूं मेरी जंजीरें कहां हैं मेरी इस मेरी गुलामी कहां है मेरी में दासता कहां छिपी है उसके प्रति एक एक चीज के प्रति जागरण जरूरी और जो आदमी अपने भीतर की गुलामी के प्रति जागेगा जागने के अतिरिक्त गुलामी को तोड़ने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता जाग से ही गुलामी टूटनी शुरू हो जाती है क्योंकि ये गुलामी कोई लोहे के जंजोरों की नहीं है इनको तोड़ने के लिए हथौड़े हाँ और आग जलानी पड़ेगी ये जंजीरें कुछ बाहर नहीं है ये जंजीरें सोए हुए होने की जंजीरें हैं, हमने कभी होश से देखा ही नहीं कि हमारी भीतर की मनोदशा क्या है इसलिए हम चलते रहे अंधेरे में जाग जाएंगे तो पता चलेगा कि तो हमने अपने हाथ से पागलपन कर रखा है कोई दूसरा इसमें सहभागी नहीं है हम खुद ही जिम्मेवार हैं हम तोड़ दे सकते हैं जैसे ही होता जाए तो जागरण सिद्धांतों शास्त्रों संप्रदायों ये हिंदू होने के प्रति मुसलमान होने के प्रति ये भारतीय होने के प्रति चीनी होने के प्रति ये सारी सीमाओं के प्रति बंधन इसके प्रति होश इसके प्रति जागरण ये कंडीशनिंग जो भीतर है माइंड से इसके प्रति देखना कि ये क्या है ये मैं क्यों पढ़ा हूं इस पर कौन मुझे हिंदू बना गया किसने मुझे सिद्धांत से अटका दिया याद ही नहीं है मन में घुस गई चीजें बाहर से आके और हमने उन्हें पकड़ लिया उन्हें छोड़ देना छोड़ते ही एक फ्रीडम एक मुक्ति एक शिष्ट की मोक्ष की अवस्था उपलब्ध हो रही है भीड़ के प्रति जागना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो भीड़ को देख के तो नहीं कर रहा हूं आप मंदिर चले जा रहे हैं सुबह ही उठ के भागते हुए राम राम जपते हुए सुबह की सर्दी है स्नान कर लिया भागते चले जा रहे हैं सोचते हैं कि मंदिर जा रहा हूं जरा जागते देखना कि कहीं सड़क के लोग देख ले कि मैं आदमी धार्मिक हूं इसलिए तो मंदिर नहीं जा रहे कौन मंदिर जाता है भीड़ देख ले के ये आदमी मंदिर जाता है इसके लिए आदमी मंदिर मंजिलगा किसको प्रयोजन है दान देने से अगर एक आदमी भीख मांगता है सड़क पर तो आपको पता है बेकारी अकेले में किसी से भीख मांगने में झिझकता है चार छह आदमियों के सामने जल्दी हाथ फैला के खड़ा हो होगा क्योंकि उसको पता है कि पांच आदमियों को देखते हुए ये आदमी इंकार नहीं कर सके क्योंकि तो ख्याल रखेगा पांच आदमी क्या सोचेंगे कि बड़ा कठोर दस पैसे नहीं छूटे तो भीखमंगा भीड़ में जल्दी से पीछे पकड़ लेता है और दस आदमियों को देख के आपको दस पैसे देने पड़ते हैं वो दस पैसे आप भिखारी को नहीं दे रहे हैं वो दस पैसे आप इंश्योरेंस कर रहे हैं अपनी इज्जत का दस आदमियों में उन दस पैसों का आप क्रेडिट बना रहे हैं इज्जत बना रहे हैं बाजार में लेकिन आपको ख्याल भी नहीं होगा आप घर लौट के कहेंगे कि बड़ा दान किया आज एक आदमी को दस पैसे दिए लेकिन थोड़ा भीतर जांच के देखना तो पता चलेगा जिसको दिए उसको दिए ही नहीं उसको तो भीतर से गाली निकल रही थी कि दुष्ट कहां से आ गया दिए उनको जो सांस खड़े थे भीड़ सब तरफ से पकड़े हुए हैं एक मंदिर बनाता था एक आदमी एक गांव में मैंने देखा है मंदिर बनता है भगवान का मंदिर बनता रहा है कितने भगवान के मंदिर बनते चले जाते नया मंदिर बन रहा था उस गांव में वैसे बहुत मंदिर थे आदमियों को रहने की जगह नहीं है भगवान के लिए मंदिर बनते चले जाते और भगवान का कोई पता नहीं है कि वो रहने को कब आएंगे कि नहीं आएंगे कि आएंगे भी, कि नहीं आएंगे उनका कुछ पता नहीं नया मंदिर बनने लगा तो मैंने उस मंदिर को बनाने वाले सारी से तो पूछा की बात क्या है बहुत मंदिर है गाँव में भगवान का कहीं पता नहीं चलता और एक किस लिए बना रहे बूढ़ा था कारीगर अस्सी साल उसकी उम्र रही होगी बमुश्किल मूर्ति खोद रहा था उसने कहा कि आपको शायद पता नहीं कि मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए जाते मैंने कहा बड़े नास्तिक मालूम होते हो मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए जाते तो किसके लिए बनाए जाते हो उस बूढ़े कहा पहले मैं भी ये सोचता था लेकिन जिंदगी भर मंदिर बनाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं उस भगवान के लिए जमीन पर एक भी मंदिर कभी नहीं बनाया गया मतलब क्या है तुम्हारा उस बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ाओ कहा कि भीतर आओ और बहुत कारीगर काम करते थे लाखों रुपए का काम था क्योंकि कोई साधारण आदमी मंदिर नहीं बना रहा था। सबसे पीछे जहां पत्थरों को खोदते कारीगर थे उस बूढ़े ने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया एक पत्थर के सामने और कहा कि इसलिए मंदिर बन उस पत्थर पर मंदिर को बनाने वाले का नाम कौन पत्थरों में खोदा जा रहा है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 मंदिर पत्थर लगाने के लिए बनते हैं जिनको खुदा है कि किसने बनाया लेकिन मंदिर बनाने वाले को शायद हो होश नहीं होगा कि ये मंदिर भीड़ के चरणों में बनाया जा रहा है भगवान के चरणों में इसलिए तो मंदिर हिंदू का होता है मुसलमान का होता है जैन का होता है मंदिर भगवान का कहां होता है भीड़ से सावधान होने का मतलब यह है कि भीतर जाग के देखना चित्त की वृत्तियों कि कहीं भीड़ तो मेरा निर्माण नहीं करती है 24 घंटे भीड़ तो मुझे मोल्ड नहीं करती है कहीं भीड़ के सांचे में तो मुझे नहीं ढाला जा रहा है क्योंकि तो ध्यान रहे भीड़ के सांचे में कभी किसी आत्मा का निर्माण नहीं होता भीड़ के सांचे में मुर्दा आदमी डाले जाते हैं और पत्थर हो जाते हैं जिनको आत्मा को पाना है जीवंत वो भीड़ के सांचे को छोड़ के ऊपर उठने कोशिश करते लेकिन कुछ और करने की जरूरत नहीं सिर्फ जागने की जरूरत है चिप्पी की वृत्तियों को मैं जांच के देखता रहूं कि भीड़ मुझे पकड़ तो नहीं रही है और बड़े मजे की बात है अगर कोई जांच के देखता रहे तो भीड़ की पकड़ बंद हो जाती है और इतना हल्कापन इतनी वेटलेसनेस मालूम होती है क्योंकि वजन भीड़ का है हमारे सिरों पर हम दिखाई पड़ रहे हैं कि हम खड़े हमारे सिर पर कोई भी नहीं है जरा गौर से देखना किसी के सिर पर गांधी बैठे किसी के सिर पर मोहम्मद बैठे किसी के सिर पर महावीर बैठे और अकेले नहीं बैठे हैं अपने चेला चांटियों के साथ बैठे हुए और एक दो दिन से नहीं बैठे हुए हैं हजारों लाखों साल से बैठे हुए सिर भारी हो गया है कतार लग गई है एवरेस्ट की आकाश को छू रही है इतने लोग ऊपर बैठे हैं इन सबको उतार देने की जरूरत है अगर अपने को पाना है तो अपने सिर से सबको उतार देने की जरूरत है कोई हक नहीं है किसी को कि किसी की आत्मा पर पत्थरों के बैठ जाए लेकिन वो बेचारे नहीं बैठे आप बिठाए हुए उनका कोई कसूर नहीं है वो तो घबरा गए होंगे कि यह आदमी कब तक धोता रहेगा हमारे प्राण निकले जा रहे हैं कितने दिन से बिठाए हुए हमको छोड़ता ही नहीं आप ही बिठाए हुए जाक से ही छूट जाएगा ये मोह सिर हल्का हो जाए मन हल्का हो जाए उड़ने की तैयारी शुरू हो जाएगी पंख खुल सकेंगे और तीसरी बात जागना है दमन के प्रति लोग सोचते हैं कि दमन छोड़ देंगे तो भोग शुरू हो जाए लोग सोचते हैं अगर क्रोध नहीं दबाया तो क्रोध हो जाएगा तो और झंझट हो जाएगी अगर मालिक की गर्दन पकड़ लेंगे वो और दिक्कत की बात है उससे पत्नी की गर्दन पकड़ना ज्यादा कन्वीनियंट ज्यादा सुविधा कौन है ये झंझट की बात हो जाएगी इसके आर्थिक दुष्परिणाम हो जाएंगे अगर मालिक की गर्दन पकड़े और मालिक की गर्दन पकड़ने के लिए पत्नी भी कहेगी कि मत पकड़ना उससे तो मेरी ही पकड़ लेना क्योंकि तो मालिक की गर्दन पकड़ी तो बच्चे का क्या होगा पत्नी का क्या होगा सब दिक्कत में पड़ जाएंगे तुम तो मेरी ही पकड़ लेना पत्नी भी यही कहेगी कि यही ज्यादा सुविधापूर्ण समझदारी का है कि मालिक को छोड़ के आके मुझ पर छूट पड़ना नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं है क्रोध को भी देखने जानने और जागने की जरूरत है। जब किसी के प्रति मन में क्रोध पकड़े तो जाग के देखना की क्रोध पकड़ रहा है होश से भर जाना की क्रोध आ रहा है देखना अपने भीतर की क्रोध का धुआं उठ रहा है क्रोध क्या क्या कर रहा है भीतर देखना और एक अद्भुत अनुभव होगा जीवन में पहली बार देश से ही क्रोध विलीन हो जाता है न दबाना पड़ता है न करना पड़ता है आज तक दुनिया में कोई आदमी जाग के क्रोध नहीं कर पाया है। बुद्ध एक गांव से गुजरते थे कुछ लोगों ने भीड़ लगा ली और बहुत गालियां दी बुद्ध को अच्छे लोगों को हमने सिवाय गालियां देने के आज तक कुछ भी नहीं किया हाँ जब वो मर जाते हैं तो पूजा वगैरह भी करते लेकिन वो मरने के बाद की बात है जिंदा बुद्ध को तो गाली देनी ही पड़ेगी क्योंकि ऐसे लोग थोड़े डिस्टर्बिंग होते थोड़ी गड़बड़ करते थे, नींद तोड़ देते हैं तो गुस्सा आता है तो आदमी गाली देता है कसूर भी क्या उस गांव के लोगों ने बिधेर के बुद्ध को बहुत गालियाँ दी बुद्ध ने उनसे कहा कि मित्रों तुम्हारी बात अगर पूरी हो गई हो तो अब मैं जाऊँ मुझे दूसरे गाँव जल्दी पहुंचना ये लोग कहने लगे बात हम गालियां दे रहे हैं सीधी सीधी समझ नहीं आती आपको क्या बुद्धि बिल्कुल खो दी है सीधी सीधी गालियां दे रहे हैं बात नहीं कर रहे हैं बुद्ध ने कहा तुम गालियां दे रहे हो वो मैं समझ गया लेकिन मैंने गालियां लेना बंद कर दिया तुम्हारे देने से क्या होगा जब तक मैं लू ना और मैं ले नहीं सकता क्योंकि जब से जाग गया हूं से गाली लेना असंभव हो गया है जागते में कोई गलत चीज कैसे ले सकता है आप बेहोशी में चलते हो तो पैर में कांटा गड़ जाता है सड़क को देख के चलते हो तो कैसे कांटा गड़ जाता है गलती से आदमी दीवार से टकरा सकता है लेकिन आंखें खुली हो तो दरवाजे से निकलता है बुद्ध ने कहा कि मैं आंखें खोल के जब से जीने लगा हूं जाग के सबसे गालियां लेने का मन ही नहीं करता है अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया तुम्हें दस साल पहले आना चाहिए था तुम जरा देर करके आया दस साल पहले आते तो मजा आ जाता तुमको मजा आ जाता हमको तो बहुत तकलीफ होती हमको तो अभी मजा आ रहा लेकिन तुम्हें बहुत मजा आ जाता क्योंकि मैं भी दुगने वजन की गाली तुम्हें देता लेकिन अब बड़ी मुश्किल है होश से भरा हुआ आदमी गाली नहीं ले सकता तो मैं जाऊं ये लोग बड़े हैरान हो गए बुधने का जाते इस एक बात और तुमसे कह दूं पिछले गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेके आए मैंने कहा कि मेरा पेट भरा है वो भी जागा हुआ था इसलिए कह सका क्योंकि सोया हुआ आदमी मिठाइयां देख के भूल जाता है कि पेट भरा है पता है आप बेहोश आदमी भूख देख के नहीं खाता बेहोश आदमी चीजें देख के खाता है होश भरा आदमी पेट की भूख देख के खाता है बात खत्म हो गई बुद्ध ने कहा मेरा पेट भरा था वो भी होश की वजह से दस साल पहले पह वो भी आए होते तो उनकी थालियां उन्हें वापस में ले जानी पड़ती मैं उनको जरूर खा लेता लेकिन जब से होश आ गया के देखता रहता हूं तो गलती करनी बहुत मुश्किल हो गई वो बेचारे थालियां वापस ले गए तो मैं तुमसे पूछता हूं दोस्तों उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा उस गाली देने वाली भीड़ में से एक आदमी ने क्या किया होगा घर में जाकर मिठाइयां बांट दी होंगी बुद्ध ने कहा यही मुझे चिंता हो रही तुम क्या करोगे तुम गालियों की थालियां लेकर आए और मैं लेता नहीं अब तुम इन गालियों का क्या करोगे किसको बांटोगे बुद्ध कहने लगे मुझे बड़ी दया आती है तुम पर अब तुम करोगे क्या इन गालियों का क्या करोगे मैं लेता नहीं मैं ले सकता नहीं चाहूं भी तो नहीं ले सकता मुश्किल में पड़ गया हूं जाग जो गया हूं कोई आदमी जाग के क्रोध नहीं कर सकता दमन निद्रा में चलता है जागृत आदमी को दमन की कोई जरूरत नहीं देखें प्रयोग एक आदमी मेरे पास आया कुछ ही समय हुआ उसने कहा मुझे बहुत क्रोध आता आप कहते जागो जागो मुझसे नहीं होता ये जागना मांगना जब आता है तब आ ही जाता फिर पीछे जागते हैं जब सब मामला ही खत्म हो जाता फिर कोई फायदा नहीं होता तो मैंने एक कागज पर उसको लिख के दे दिया कि इस कागज पर लिखा हुआ है अब मुझे क्रोध आ रहा बड़े बड़े अक्षरों में इसको खींचे में रख लो और जब आए तो इसको निकाल के एक दफा पढ़ के खीसे में रख लेना और जो तुम्हें समझ में आया तो करना वो आदमी पंद्रह दिन बाद आया और कहने लगा बड़ी हैरानी की बात ये कागज में कैसा मंद है क्योंकि जब क्रोध आता है हाथ ले गए खीसे की तरफ की क्रोध की जान निकल जाती है वो जैसे ही ख्याल आया कि आ रहा है कि भीतर कोई चीज जग जाती हो और वो नहीं आता मैंने कहा कितना ही थोड़ी सी समझ की जरूरत है जीवन के प्रति जीवन छोटे से राज्यों से निर्भर होता है और बड़े से बड़ा राज ये है कि सोया हुआ आदमी भटकता चला जाता है चक्कर में जागा हुआ आदमी चक्कर के बाहर हो जाता है जागने की कोशिश ही धर्म की प्रक्रिया है जागने का मार्ग ही योग है जागने की विधि का नाम ही ध्यान है जागना ही एकमात्र प्रार्थना है जागना ही एकमात्र उपासना है जो जागते हैं वे तो प्रभु के मंदिर को उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि पहले वो जागते हैं तो वृत्तियां व्यर्थताएं कचरा कूड़ा करकट चित्त से गिरना शुरू हो जाता है धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाता है जागमी का और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो चित्त दर्पण बन जाता है जिससे झील निर्मल हो तो चांद तारों की प्रति छवि बनती है और आकाश में भी चांद तारे उतने सुंदर नहीं मालूम पड़ते जितने झील की छाती पर चमक के मालूम पड़ते जब चित्त निर्मल हो जाता है जागे हुए आदमी का तो चित्त की निर्मलता में परमात्मा की छवि दिखाई पड़नी शुरू होती है फिर वो निर्मल आदमी कहीं भी जाए फूल में भी उसे परमात्मा दिखता है पत्थर में भी मनुष्यों में भी पक्षियों में भी पदार्थ में भी उसके लिए जीवन परमात्मा हो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 तो देखें अपने भीतर और एक एक चीज के प्रति जागरण शुरू करें जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा तो वैसे वैसे जीवन बढ़ेगा मृत्यु कम होगी जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन मृत्यु विलीन हो जाती है जैसे थी ही नहीं जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक आदमी दिया लेके चला जाए दिया लेके पहुंचता है कि अंधेरा खो जाता है जैसे था ही नहीं ऐसे ही जो आदमी जागरण का दिया लेकर भीतर जाता है मृत्यु खोज जाती है दुख खो जाता है अशांति खो जाता है अमृत वो जिसका कोई अंत नहीं वो जिसका कोई प्रारंभ नहीं वो जो असीम है वो जो प्रभु है उसके मंदिर में प्रवेश हो जाता है अंत में यही प्रार्थना करता हूं उस मंदिर में सबका प्रवेश हो सके लेकिन किसी की कृपा से नहीं होगा ये किसी के प्रसाद से आशीर्वाद से नहीं होगा अपने ही श्रम अपने ही संकल्प अपनी ही साधना से होता है जो जागते हैं वे पाते हैं जो सोए रह जाते हैं वे खो देते हैं। मेरी बातों को इन चार दिनों में इतने प्रेम और शांति से सुना उस सबके लिए बहुत अनुग्रीत हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे से स्वीकार The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyrights dates 1953 to 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. सूत्रों पर दिए गए संबोधन और ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज पर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का कॉपीराइट है कॉपीराइट उन्नीस से 2003 सर्वाधिकार सुरक्षित किसी भी माध्यम से रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषेध है